अनुबंध से बताया विषय हो गया जीव प्रमे है। हो गया। प्रतिपाद हो गया। अज्ञान की एकता प्रमेय है निवृति और सर्वानंद की अभिव्यक्ति और अधिकारी हो गया मुमुक्षु है अयम अधिकारी जनन मरणादि संसार नरतो तो दीपी शीर, दीप्तशिरा जलराशिमेवहार पाणी श्रोत्रियों ब्रह्मनीष्ट गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति समित पानी श्रोत्रियों ब्रह्मनिष्टम इत्यादि श्रुते अधिकारी जब साधन चतुष्ट संपन्न होता है वैराग्य है तो है मोक्ष की दृढ़ इच्छा हो तब वो, वो आवश्यक अवश्य ही ऐसे गुरु के पास जाता है क्योंकि जनन मरण आदि संसार अनल तप्तो ये संसार को का अनल अग्नि अग्नि से तप्त तो होने पर जैसे कष्ट है ये संसार से कष्ट इसमें जनन मरण आदि दुख है जन्म मरण आदि अंत ले लिया जन्म कष्ट मरण कष्ट और उसके जरा व्याधि कष्ट क्षुत पिपासा, विभिन्न कष्ट है और जन्म वरण कहने से कही के नहीं केवल साधन मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त करेगा ऐसे भोजन मिल जाएगा ऐसा नहीं जन्म वरण करते समय कितने जन्म प्राप्त होता है पशु पक्षी भी जन्म प्राप्त करते पेड़ पौधे भी भूख प्यास से क्षुत पिपास से ग्रस्त होने पर भी भोजन प्राप्त नहीं होता है जल प्राप्त नहीं होता है मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे विभिन्न कष्ट है ये संसार जब विचार करेंगे तो कष्ट हो मालूम है दुखालयम या यह दुखालय दुख का आश्रय है ऐसा विचार करने पर दुख प्रतीत तो होता है उसे दुख विचार करने पर उसे संतप्त तो होता है जनन मरणादि संसार से अत्यंत तप्त हो दीप्तशीरा दीप्तशीरा दीप्तम शिरोयस्य शिरो प्रज्वलित अग्नि से शरीर में शरीर में गर्म आ जाए जिस प्रकार जल राशि में वो अत्यंत गर्मी होने पर जाकर जल में प्रविष्ट हो जाता है जल राशि में वो जैसे जल राशि में प्रविष्ट होता है इस प्रकार उसमें और कोई उपाय नहीं है इस प्रकार जो संसार से अत्यंत खिन्न क्लिष्ट कष्ट अनुभव करेगा कोई उपाय नहीं है तो संसार से निवृत्ति के लिए फिर गुरु के पास अवश्य जाएगा गुरु के पास कैसे जाएगा तद गुरु में अभिगछे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रुति है आत्म तत्व के ज्ञान के लिए गुरु में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के लिए श्रुति का आदेश है श्रोत्रियत है श्रोतियन व्याकरण सूत्र है वेद अध्ययन करने वाले शास्त्र ज्ञान ज्ञाता को श्रोतिय अब ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणी सब ब्रह्मनिष्ठ श्रोतिय भी हो और अब्रह्मनिष्ठ हो ऐसे गुरु के पास जाए तद ज्ञान के लिए ऐसे मंत्र जप आदि के लिए कुछ लगे इन लेकिन जब मुख्य हो जाए फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए ऐसे गुरु के पास जाना आवश्यक है श्रुति कहती श्रुति का आदेश है तो वो इसे इस प्रकार गुरु के उपदेश से ज्ञान होता है श्रोत ब्रह्म गुरु के बाद समित पानी हा, हाथ में समित उपहार लेकर के विनय पूर्वक जाए तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवा उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानी नत्व दर्शी न गीता में भगवान कहते ज्ञानी नत्व दर्शी सामान्यतः तो शाद अर्थ समझ करके ज्ञानी शास्त्र ज्ञान हो गया तो ज्ञानी कहेंगे किंतु तो तत्त्वदर्शी होनी चाहिए तत्त्व साक्षात कार्य करने वाले इसलिए को ही गीता में ज्ञानी तत्त्वदर्शन कहा गया है ऐसे गुरु के पास श्रोत्रियम ब्रह्मिष्टम गुरु उप्रत उपर्वक श्री गत्यर्थ कहा गत्यर्थ धातु है उपपूर्वक है उपगमन उपति शिष्य तेन बिना गुरु के पास जाना ये पास जाने का ये अर्थ है उपशति वहाँ उपसृत्य उपगम गुरु के पास शिष्यत्व ने जाकर के तम अनुसरती अनुसरती अनुगछति जैसे आज्ञा ऐसे पालन करता है सेवादि पूर्वक फिर वेदांत ज्ञान के लिए पास में जाता है फिर जैसे उपदेश करते हैं तब तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा तो पहले गुरु के पास शिष्यत्व ने जाकर तम अनुसरती अनुगछति उनकी आज्ञा पालन करके सेवादि पूर्व रहता है समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म इत्यादि ये श्रुतिक में श्रुति है तद विज्ञान स गुरु में परोकान कर्मचिता ब्राह्मण निर्वेद आयात ये तो बृहदार मुंडक में, में। परीक्षा चित लोकान कर्मचिता लोक कर्म फल इसकी परीक्षा करें कर्म से प्राप्त होता है जितने फल है इसकी परीक्षा करें विचार करें करे कैसे करे। नाकृत कृते न ना। कर्म कर्मणा अकृत नित्य फल नहीं है कर्मे के द्वारा नित्य फल प्राप्त नहीं होगा नित्य फल प्राप्त करने की जो चाहे फिर कर्म से जब नित्य फल प्राप्त नहीं होगा कर्म तो पहले वैदिक कर्म शास्त्रीय मार्ग में चल करके वैदिक कर्म करे करने के पश्चात फिर वैराग्य होता है कि कर्म से तो स्वर्ग प्राप्त होता है जो कि अनित्य है नित्य फल प्राप्त नहीं होगा नित्य फल के लिए फिर कर्म से नित्य फल प्राप्त नहीं होगा तो तद विज्ञान ज्ञान ज्यान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाने के लिए अथर्वेद में श्रुति है सब परम कृपया स गुरु आचार्य परम कृपया परमाच असो कृपाच परम कृपा निरत कृपा अहेतु की कृपा अध्यारोप अपवाद न्याय न एनम उपदिशती एनम इसी प्रकार शिष्य को अध्यारोप अपवाद न्याय से उपदेश करते हैं पहले तो अध्यारोप करेंगे आगे अपवाद ये स्वयं आगे बताएंगे अध्यारोप और अपवाद शुद्ध ब्रह्म है अद्वितीय है सूची कहते नेह नाना से किंचन सर्वम खु इदम ब्रह्म ब्रह्म कुछ भी नहीं है तो भी यह आकाश आदि प्रपंच सब दिखते हैं जगत ये कहाँ से आया तो इसलिए पहले अध्यारोप श्रुति में इसे कहा गया ब्रह्मा ब्रह्म से ही आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति हुई ये अध्यारोप आरोप करके आगे फिर कहेंगे कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं है जैसे मृत से अतिरिक्त घटना नहीं है तंत्र से अतिरिक्त पट नहीं है क्योंकि तंत्र से पृथक करके पट नहीं देख सकते हैं मृत्यु को पृथक करके घट नहीं देख सकते हैं कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होता है तो सब का कारण ब्रह्म होने से ब्रह्म से अतिरिक्त कार्य प्रपंच नहीं है नहीं कहकर में उसको ना किंचन करके उसका अपवाद करेंगे पहले ब्रह्म से उत्पन्न दिखाएंगे अध्यारूप फिर उसका निषेध कर देंगे अध्यारोप अपवाद न्याय से शुद्ध ब्रह्म को ज्ञान कराते है आचार्य उपदिशन उपसन्ना प्राह इत्यादि श्रुति माया ऐसे आचार्य गुरु जो उपसन्न है शिष्यत्व समीपे में आया उसको उपदेश करे ये अभ्यारूप अपवाद स्वयं बताते हैं असर्प आयाम रज्जो सर्पारूप रज्जु में सर्प का आरोप मंदाधकार में कभी कभी रज में सर्प भ्रम हो जाता है रज्जु सर्पता नहीं है किंतु उसमें सर्प भ्रम होता है इसलिए दिया है ना सर्प, सर्प, नहीं है, सर्प होते हुए भी होता है। ये बहुत का अनुभव सिद्ध जैसे राज्य में सर्प का आरोप होता है इस प्रकार वस्तु अवस्तु आरोप अध्यारोप किसी वस्तु में अवस्तु का आरोप करना अध्यारोप हो में अ... सर्प नहीं सर्प वस्तु है ही नहीं अवस्तु सर्प का आरोप होता है रज्जु है सामने और सर्प से असर्प सर्प जैसा लगता है सर्प का आरोप होता है इस प्रकार वस्तु में अवस्तु का आरोप होता है जिसका आरोप होगा वो वास्तव है ही नहीं तभी तो आरोप कहा जाएगा इसलिए अवस्तु कहा अधिष्ठान तो सत्य ही वस्तु अधिष्ठान है सत्य है उसमें अध्यस्त आरोपित होगा जिसका आरोप होता है वो अध्यस्त ही अध्यस्त सत्य नहीं है तभी अध्यस्थ कहतेष्ठान अवस्तु अवस्तु तो और एक अध्यस्त अयम सर्प ऐसा दिखाते है अयम कह करते न अधिष्ठान का ग्रहण होता है और तो सर्प होता आरोपित तो। भ्रम स्थल में भ्रम के लिए अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए विशेषा ग्रहण विशेष का ज्ञान नहीं नहीं होता है सामान्य तभी तो। तेन सर्वभ्रम होगा बिल्कुल अधिष्ठान का भी नहीं हो, तो भ्रम नहीं होगा सर्वत्र भ्रम स्थल में अधिष्ठान का सामान्य ग्रहण और विशेषा ग्रहण विशेष रजुत्व ने जिंदा ज्ञान हो जाए तो भ्रम नहीं होगा रजुत्व ने ज्ञान नहीं होने से ही अज्ञान रजुत्व प्रकार का विद्या होता है का वो वस्तु अध्यस्त वही उसका अध्यास भ्रम आरोपित होता है तो अवस्तु में अवस्तु का आरोप होता है अध्यारोप वस्तु ने अवस्तु आरोप अध्यारूप जिस प्रकार रज्जु में सर्प होता है रज्जु वस्तु है होता है तो भ्रम स्थल में रजते रजतम रजत अध्यस्त इदम अधिष्ठान दो है अधिष्ठान सत्य सर्प अध्यस्त है, है मिथ्या है और सत्य इदम रजतम अयम सर्प इसे जो दिखाते हैं, दोनों का तादात्म्य दिखाते एक अयम अलग सर्प अलग नहीं अयम सर्प सामने देखा तो अम सर्प इधम रजतम जो सामने है उसको देखा करके तो ये सर्प है ये रजत है इदम सत्य है रजत मिथ्या है तो इदम रजतम दोनों का तादात्म भ्रम होता है वो संसर्गाध्यास कहा जाता है दोनों का संसर्ग आरोप होता है संसर्गा इदम रजतम ऐसे कह सकते है रजतम इदम भी कह सकते हैं इदम के साथ रजत का रजत के साथ इदम का संसर्गाध्यास होता है स्वरूप तो इदम वहाँ है अधिष्ठान है अध्यस्त नहीं है अध्यस्त वस्तु का स्वरूप तो अध्यास होता है क्योंकि अध्यस्त तो वस्तु का स्वरूप है ही नहीं सर्प वहां है नहीं सुक्ति में रजत है ही नहीं इसे सर्प का स्वरूपाध्यास होता है सुक्ति में रजत का स्वरूपाध्यास होता है किंतु तो इदम का स्वरूपाध्यास नहीं है इदम तो वहां इदम रजतम में रजत का स्वरूपाध्यास हुआ संसर्ग रजत का स्वरूपाध्यास इदम का स्वरूपाध्यास नहीं क्योंकि इदम वहां है और संसर्गा तो दोनों का।, का, का इदम तो सर, का रजत के साथ संसर्ग संसर्गा रजत का इदम के साथ तो रजत का साथ्यास भी है और संसर्ग संसर्गाध्यास भी है संसर्ग दोनों का तादात्माध्यास भ्रम एक तो है नहींक्ति और रजत है दोनों का तादात्म कही नहीं है भ्रम है दोनों का जो संसर्ग एकत्व दिखता है वो भी ब्रह्म है अध्यस्त है तो हुआ रजत का स्वरूपाध्यास भी है और संसार है है। अधिष्ठान केवल संसार नहीं है इसी प्रकार आत्मा में सारे जगत का आत्मा का अध्यास होता आरोप होता है सारे जगत का स्वरूपाध्यास है और संसर्गाध्यास भी है क्यों आत्मा अधिष्ठान ब्रह्म का जगत के साथ मात्र है स्वरूपाध्यास नहीं क्योंकि अधिष्ठान स्वरूप सत्य है वह है जो है उसका अध्यास क्यों होगा तो इधम रजतमित्त में अधिष्ठान का केवल होता है, अध्यस्त का स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास दोनों होते हैं। वस्तु सच्चिदानंद सचिदानंद अनंता द्रह्म वर्त्त क्या है सचिद अनंत अद्वयंत्र ब्रह्म हि सत्य सचिद आनंद सदमरासिदे सत्यम ज्ञान चिदूपे विज्ञानमंद्रह सत्यम ज्ञानमतंत अनंत एक द्वितीय अद्वैत ब्रह्म वस्तु सदूपे वह चिदूप वे अनदनते परिन्न पर अद्वैत वस्तु ब्रह्म सत्य वस्तु वह वस्तु उससे छोड़कर कर बाकी जितने सब अवस्तु अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु अज्ञान से लेकर के ब्रह्म का अज्ञान ही मूल कारण है आरोप होने में जैसे मैं रज्जु का सामान्य ज्ञान होने पर भी रज्जुत्व रजुत्व ज्ञान नहीं होने से ही सर्प सर्वभ्रम होता है रज्जु अज्ञान ही सर्वभ्रम का कारण है इस प्रकार स्वरूप वस्तु ब्रह्म का अज्ञान ही सारा जगत भ्रम का कारण है ये अज्ञान हो गया कारण उसका कार्य सारे ब्रह्म प्रपंच इसलिए दिया अज्ञान आदि अज्ञान कारण हो गया और बाकी सब कार्यलन अज्ञान अज्ञान आदि सकल जड़ समूह सब जड़ आकाश आदि प्रपंच भूत भौतिक जितने सब है अवस्तु है सकल जड़ समूह कहेंगे तो चेतन कोई बार अलग रह जाएंगे वस्तु तो चेतन अलग अलग नहीं है एक ही चेतन है अलग अलग चेतना दिखते हैं ऐसा लगता है वो चेतना बहुत ही जिस प्रकार स्वप्न में आप अकेले सपना देखते हो उस समय बहुत लोग दिखते हैं पशु पक्षी मनुष्य शत्रु मित्र बहुत दिखते है आपसे भिन्न कोई भी नहीं है इस प्रकार आपका जो वास्तव स्वरूप है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है ये कल्पित शरीर इसमें अहम बुद्धि होने से मेरे से भिन्न जैसे सपना में आपका शरीर जागृत कारण शरीर शांत हुआ है उसके अंदर वासना के कारण आपका एक कल्पित शरीर बनता है जिसमें अहम बुद्धि होती है जो कुछ दिखते आपके अंदर ही आपका शरीर बनता अन्य शरीर बनते हैं एक में अहम बुद्धि हुई सब कुछ आपके अंदर होने पर भी एक में अहम बुद्धि हुई यह आपका एक कल्पित शर बनता है इस शरीर से भिन्न ये शरीर का ज्ञान होने से निद्रा दोष से स्वप्न कल्पित शरीर में अहम बुद्धि हुई ये मैं होने से मेरे से भिन्न है कोई शत्रु कोई मित्र कोई जड़ कोई चेतन सब दिखते हैं वास्तव तो आप से भिन्न कुछ भी नहीं है ठीक इसी प्रकार एक अद्वितीय आत्म तत्व है जो की आपका स्वरूप है उसे भिन्न रूप कुछ चेतन है नहीं नाना चेतन दिखते हैं जड़ दिखते हैं तो वस्तु तो तो तो एक ही ब्रह्म है ये चेतन है दीर्घ रूप है जिसको क्षेत्र जहादम शरीरम कौन ते क्षेत्र शरीर में सारे जग जड़ समूह आ गया महाभूता निहकार बुद्धि इंद्रिया दसिकम च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेश सुख दुखम संघात चेतना धृती जितने सब आगे जड़ वर्ग एक क्षेत्र का आगे इनको जानने वाला एक तद्य व्यक्ति तम क्षेत्र ज्ञेत्र जड़ वर्ग को जानने वाला होता है खेत्र खेत्र वाला हो एक ही क्षेत्र रूप चेतन है वही ब्रह्म है और बाकी सारे वस्तु जगत जड़ हे क्षेत्र के अंदर है। एक ब्रह्म वस्तु है बाकी सारा प्रपंच वस्तु है सकल जड़स्तु अज्ञान तो सदसद्याम अवचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भावूप यदुभ दैवात्मशक्ति सगुण निगुणा श्रुति श्रुति प्रमाण है अज्ञान में और अनुभव भी होता है अहम अज्ञ कु जाना से पूछेंगे कहते हैं न हम जाना नहीं कुटस्थ को अज्ञा अनुमोक अनुभव अज्ञान का अनुभव होता है जिस प्रकार आपको घट ज्ञान होता है तो घट ज्ञान का अनुभव आपको होता है घटम हम जाना भी जहाँ न्याय के लोग को कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान से घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है वेदांत यहाँ कहते साक्षी के द्वारा घट ज्ञान का प्रकाश हो जाता है जिस प्रकार घट ज्ञान को आप जानते हैं इसे घट के अज्ञान को भी ना हम घट में जाना में, ना हम जाना में, तो यहाँ भी अज्ञान का भी प्रकाश होता है अहम अज्ञ कह करके सकल अज्ञान का प्रकाश है अहम अज्ञा ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण है अस्तुति प्रमाण भी है देवात्मशक्ति सगुण निगुणाम देव से शक्ति सगुण निगुणा श्वेता परिषद में अज्ञान क्या है सदसद्याम अनिर्वचनीय अज्ञान को सत नहीं कह सकते है असत्य भी नहीं कह सकते हैं। है सात एक ही वस्तु सदैव समय द्वितीय ब्रह्म ही सत्य है वही सत्य है जिसका कभी बाध नहीं हो अज्ञान यदि सत्य होता तो अज्ञान का बाध नहीं होना चाहिए सच्चे न बाध्यता अज्ञान में यदि सत्य न बाध्यता उसका बाध नहीं होना चाहिए किन्तु अज्ञान का भी बाध हो जाता है नेह नाना किंचन यह ब्राह्मणी नाना कुछ भी नहीं है ब्रह्मा से बिना कुछ भी नहीं तो अज्ञान नाम को कोई पदार्थ भी नहीं उसका बाध हो जाता है ज्ञान होने पर ज्ञान की निवृत्ति होती है तो यदि अज्ञान सदरूप होता है, उसका बाध नहीं होना चाहिए किंतु श्रुति प्रमाण से अज्ञान का भी बाध होता है यथ बाध्य थे तस्मात न सत यदि सत्या न बाध्यता सत्य होता तो बाध नहीं होता बाध होता है इसलिए अज्ञानम न सत सत्य नहीं है सत नहीं तो न सत असत असत होगा असत कहते हैं बंध्यापुत्र तुच्छ वस्तु को असत कहते अज्ञानी से असत नहीं है सत्य तो नहीं है असत्य भी शासन भी बंध्यापुत्र जिसे तुच्छ भी नहीं है क्योंकि असत वस्तु की प्रतीति प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होती असत वस्तु तो का कार्य नहीं होता है अज्ञान का सारे कार्य प्रपंच अज्ञान का प्रत्यक्ष होता बताया अहम असत वस्तु बंध्या पुत्र का प्रत्यक्ष कभी नहीं होता है उसका कोई कार्य नहीं का कार्य ही प्रत्यक्ष की प्रतीत नहीं होती है प्रतीयत सत्य न बाध्यता असत्य न प्रतीयता यदि असत्य होता अज्ञान तो प्रतीत नहीं होनी चाहिए बाध्यते च प्रतीय अज्ञान का बाध होता है अज्ञान की प्रतीत होती इसे न सत असत तो न असत अज्ञानम सदसतभ्याम अनिर्वचनीय निर्वक्तु तो न सक्य थे सत्य न निर्वक्तु न सक्य थे सत्य न निर्वक् न सक्य थे से निर्वचन नहीं कर सकते हैं असद से भी निर्वचन नहीं कर सकते हैं असद असत उभय रूप कहेंगे उभय रूप कहते कि उभय रूप के लिए कोई दृष्टांत ही नहीं कोई वस्तु तो नहीं सत्य हो असत्य हो तो उसका बाध नहीं होगा असत्य उसकी प्रतीत नहीं हो से कोई वस्तु नहीं है इस अज्ञान को उभय रूपेणी निर्वत हो न सके थे इसलिए अनिर्वचनीय निर्वचनीय निर्वचन के योग्य नहीं है सदरूप से असद से उभय रूप से निर्वचन का योग्य नहीं होने से उसको अनिर्वचनीय कहते सदअस्याम अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मकम त्रय गुण त्रिगुण त्रिगुण आत्मा तत्गुणात्मकम तीन गुण उसका स्वरूप है सत्रह जतों त्रिगुणात्मक है यह अज्ञान को न्याय तार्किक तार्कि न्याय के में क्या कहेंगे घट उत्पत्ति के पहले घट का प्राग भाव रहता है घट उत्पन्न होने पर प्राग भाव नष्ट हो जाता है तो ये कहेंगे अज्ञान का था ज्ञान घट की उत्पत्ति के पहले जैसे घट का अभाव जैसे ज्ञान की उत्पत्ति के पहले ज्ञान का अभाव था और ज्ञान का प्राग भाव उसको भी आप अज्ञान कहते हैं वेदांतिक अज्ञान इसे अभाव रूप नहीं है अभाव रूप अज्ञान का सारे प्रपंच कार्य नहीं है इसलिए अज्ञान अभाव रूप नहीं इसको कहा भाव रूप है क्योंकि अनादि अनादित्य सत्य ज्ञान निवृत्तम ज्ञान से, से निवृत्त होता है अज्ञान लोके में भी रज्जु का अज्ञान रज्जु ज्ञान से नष्ट होता है घट का अज्ञान भी, भी घट ज्ञान से नष्ट होता है जिस विषय का अज्ञान तद विषय के ज्ञान निवर्त निवर्तते अज्ञान में ज्ञान निवृत्तम ज्ञान से निवर्त्य होता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है तो वहां नायक कहेंगे ज्ञान से जैसे घट उत्पन्न होने पर अपने प्रागभाव नष्ट होता है घट प्रागभाव नष्ट होता है ऐसे ज्ञान जब उत्पन्न होगा तो ज्ञान का प्रागभाव नष्ट होगा तो ज्ञान निवृत्तम ज्ञान के प्रागभाव भी उसको भी अज्ञान कहेंगे ज्ञान निवर्तव अज्ञानत्व कहेंगे तो कहेंगे प्रागह में लक्षण जाता है क्योंकि प्रागभाव ज्ञान का प्रागवा भी ज्ञान निवर्त और अनादि कहो तो अनादि भी प्राग तो है प्रागव तो अनादि ही क्योंकि घट उत्पत्ति के पहले घट का अभाव था वो घट का अभाव कब से था अनादिकाल से घट अभाव की उत्पत्ति नहीं हुई घट की उत्पत्ति हुई उसके पहले घट का अभाव था अभाव की उत्पत्ति नहीं हुई घट का प्रागभाव अनादि है तो अनादित्य सति ज्ञान निवर्तित्व यह अज्ञान का लक्षण करेंगे तो न्याय के लोग कहते ज्ञान के प्राग में अतिव्यापति है उसे अतिव्यापति वाल करने के लिए कहते भावत्व सति अनादि भावत्व सति ज्ञान निवर्तित्व अनादि हो भाव हो और ज्ञान निवर्त्य हो ज्ञान के प्राग में अनादित्य है ज्ञान निवर्तित्व है किन्तु भावत्व नहीं है ऐसे ज्ञान प्राग भाव भाव रूप है अभाव रूप नहीं अज्ञान भाव रूप है वास्तव अप्ति तो कहते हैं उसको वारण करने के लिए भाव रूप कहा गया वस्तु तो, तो भाव रूप नहीं है भाव तो एक सदरूप ब्रह्म ही है क्योंकि जो अनादि और भाव रूप उसका नाश नहीं होगा इसे भाव रूप भी नहीं है तो अनादि भावत्व सती भावत्व जो कहा गया है अभाव विलक्षण के अभिप्राय से अभाव से विलक्षण कहने के लिए भाव कह दिया क्योंकि अभाव में अतिव्याप्ति होती है उसको करने के लिए भाव तो कहा अभाव विलक्षण है भाव नहीं अभाव नहीं इसलिए ज्ञान विरोधी अभाव रूप का अभाव से विलक्षण है यथ किंचित यथ कि उसका क्या स्वरूप है कुछ नहीं कुछ है अज्ञान ऐसे कहते इत्यादि अनुभव और श्रुति प्रमाण भी देवात्म शक्ति देवस्या आत्मा शक्ति स्वरूप शक्ति है गुण से युक्त है जैसे अग्नि की शक्ति है अग्नि अग्नि में शक्ति तो शक्ति है, वो शक्ति से भिन्न नहीं है यदि भिन्न हो, तो अग्नि के बिना भी रहे ऐसा नहीं रहती और अग्नि रूप ही कहेंगे अग्नि से भिन्न, वो भी नहीं क्योंकि कुछ चंद्रकांत मणि मंत्र औषध प्रयोग करने पर अग्नि रहते हुए दाहकत्व शक्ति का प्रतिबंधक हो जाता है प्रतिबंध होता है यदि अग्नि से अभिन्न ही है तो फिर किसका प्रतिबंध हुआ अग्नि से भिन्न यदि नहीं तो अग्नि है और किसका प्रतिबंध हुआ अग्नि रहते हुए दाहकत्व नहीं रहा तो उसमें शक्ति का प्रतिबंध हुआ इसलिए अग्नि रूप शक्ति ने अग्नि से भिन्न कहेंगे और कहेंगे घट से भिन्न पट घट को नष्ट करने पर ही पट रहता है घट से भिन्न पटे है पट को जला दे तो भी घट रहता है इस प्रकार अग्नि से अग्नि की शक्ति भिन्न होती तो अग्नि के बुझा देने पर भी शक्ति रहनी चाहिए नहीं रहती है इसलिए शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं भिन्न नहीं अभिन्न नहीं और आत्म के भी नहीं इसलिए अग्नि की शक्ति जिस प्रकार अग्नि से भिन्न अभिन्न नहीं है वो अनिर्वचनीय ठीक इस प्रकार देव आत्म शक्ति ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म से भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं भिन्न अभिन्न भी नहीं वह अनर्वचन स्वरूप देव से स्वे आत्मशक्ति अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है अज्ञान का विषय भी ब्रह्म है ज्ञान का एक होता आश्रय एक विषय अहम घटम पश्यामि, ज्ञान का विषय हो गया घट ज्ञान का आश्रय अहम चैत्र घटम पश्यति, तो चैत्र हो गया ज्ञान का आश्रय घट हो गया ज्ञान का विषय जिस प्रकार ज्ञान का आश्रय विषय तो होते ही से का भी एक आश्रय के विषय है घट मुन हम न जाना तो घट का अज्ञान है अज्ञान का विषय घट हो गया अज्ञान का आश्रय में हो कि यहाँ जो अज्ञान है ब्रह्म का वो ब्रह्म अज्ञान का आश्रय भी है अज्ञान का विषय भी, भी है ब्रह्म विषय अज्ञान आश्रय ब्रह्म में ही आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग चितरेव केवला ऐसे कहा गया आश्रयत्व तो भी चैतन्य में शुद्ध में भी, तो भी चैतन्य में वहां बाचस्पति मिश्र कहते हैं अज्ञान का आश्रय जीव को कहते हैं क्योंकि अज्ञान जब रहा तो अज्ञान विशेषत्व तो ने जीव हो जाएगा ऐसा लेकर कहते हैं वस्तुतः तो तो पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नवती आश्रय ना, भवा, ना, भवा ना गोचर अज्ञान पहले सिद्ध है पश्चात भावी जीव उसका आश्रय विषय नहीं हो सकता है इसे निर्विभाग चितिर केवला आश्रय तो विषय तो भागी नहीं निर्विभाग चितिर शुद्ध चैतन्य ही है अज्ञान का आश्रय विषय है वो देवत् आत्मशक्ति अज्ञान ब्रह्म में आश्रित है यह अज्ञान के लिए कहती इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि रूप अज्ञान भेद दो अज्ञान का भेद करते अज्ञान समृष्टि रूप है और व्यष्टि रूप है यह जो अज्ञान है ब्रह्म विषयक ब्रह्मा श्री ज्ञान तो है समस्ट व्यस्ट अभिप्रायन एक उसका व्यवहार क्या जाता है शब्द प्रयोग किया जाता है एक ही भी कहा जाता है अनेक ही भी कहा जाता है एक ही होता है और अनेक भी कैसे होगा उसमें दृष्टान्त देते तथा तो यथा वृक्षाण सम्यभिप्रायण वनमित एक प्रदेश हो वृक्षाणाम समस्ती अभिप्रायण बहुत वृक्ष तो है सब को मिला करके कहते वनम एक हो गया एकम वनम और वृक्ष व्यस्टि अलग अलग विवक्षा करेंगे तो वृक्षा होगी हो एक एक विवक्षा करने से वृक्षा बस्ती अभिप्रा अनेक होगी सबके मिला करके वनम एक होता है अनेक भी होता है एक दृष्टान्त हुआ वृक्ष और वनम दूसरा यथावा जला नाम समि अभिप्राण जलाशय सब मिला करके जलाशय और व्यस्टि कांत जलानी बहुत जल है तथा प्रतिभा जीव अभिप्रायण तद एक नाना तेन प्रतिभास होते है जीव जीव के अज्ञान जीव अलग अलग दिखते है उनके अज्ञान भी नानात्व तो दिखते हैं उनको समष्टि मिला करके कहेंगे तो एकत्व एक होगा एक ही अज्ञानी अजाम एक आम कृष्ण श्लोक तो कृष्ण अज्ञान का आ गया सेता से लोहितकृष्णशुक्ला एकता ही ये रूप यम समिप इं समिर्त्त्कृष्ट उपाध्याया विशुद्धसत्ध ये अज्ञान है समिअज्ञानी विशुद्धसत्ध विशुद्धसत् प्रधानमंत्री यि विशुद्धसत्ध सत्व तो प्रधान है कभी प्रधान होते ही शुद्ध होता है कभी अशुद्ध होता है सत्व प्रधान है केवल प्रधान नहीं विशुद्ध है सत्व अधिक है दृष्टांत के लिए चालीस भाग सत्व गुण है तीस भाग रजगुण तीस भाग तम है तो प्रधान कौन है सत्वगुण तो प्रधान हुआ किंतु हे विशुद्ध नहीं है उससे मिलकर दोनों रजोगुण तम गुण मिलकर साठ हो गई वो कलुषित तो हो गया तीन प्रकार सस् मिलाएंगे, शुक्ल गेहूं लाल थोड़ा अरहर है काला है दी। उरद आदि उद मिला दिया एक एक क्विंटल तीन क्विंटल एक सौ एक से करेंगे तो उसमें जिस तरफ ज्यादा उरद होगे गई वहां काला दिखेगा उरदा काल दिखेगा वहां सफेद नहीं दिखेगा जहां सफेद गेहूं की तरफ हो गए, तो वहाँ सफेद दिखेगा तीनों मिला पाने पर भी एक साथ में से नहीं मिला है ऐसे एक रखकर थोड़ा मिला दिया मिलान से कहीं किधर तो सफेद अधिक दिखेगा कहीं काला अधिक दिखेगा कहीं लाल दिखेगा तीनों होने पर भी जब दोनों मिल करके रजगुण तमुगुण अधिक हो गए सत्वगुण वहा अशुद्ध हुआ और जहाँ सत्व गुण अधिक है ऐसे अस्सी भाग सत्व हो जाए और दस भाग रजगुण दस भाग तमुगुण हो जाए तो वहाँ सफेद ही दिखेगा रजगुण तमुगुण कलुषित हुआ वहाँ सत्व प्रधान हुआ विशुद्ध सत्व है सत्वगुण अधिक है तो विशुद्ध सत्व है जीव के ज्ञान व्यस्ती में अज्ञान कहेंगे और विशुद्ध नहीं सत्वगुण प्रधानते है किन्तु कलुषित है इसलिए सत्वशुद्धि अभिशुद्धि भ्याम माया विद्य चते मते पंचदशी माया सत्वगुण शुद्धि होने पर उसका नाम माया कहते हैं सत्वगुण की अशुद्धि हुई रजगुण तम से कलुषित हो हो गई तो उसको अविद्या शब्द से कहते है प्रकृति एक ही, ही है उसको माया कहते हैं ज्ञान कहते है तो उसमें ऐसे अलग अलग अवस्था को लेकर के नाम अलग कहते है वस्तु तो, तो, तो एक ही है विशुद्ध तो सत्व प्रधान होने पर समि है आ, उसके समि के आदि व्यष्टि बताएंगे व्यस्टि कैसे है पूर्णमादा पूर्ण में वशिष्य ओम शांति शांति शांति